महाभारत सभा पर्व जरासंधवध पर्व विंशोध्याय युधिष्ठिर के अनुमोदन करने पर श्रीकृष्ण अर्जुन और भीमसेन की मगध यात्रा वासुदेववाच पतित हंस डिबक कंसणो हत जरासंधस्य निधने कालोम समु आगे श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिम्बक यमुना जी में डूब मरे कंस भी अपनी सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया जब जरासंध के नाश का यह उचित अब जरासंध के नाश का यह उचित अवसर आपूर्ता है न सक्यो सौरणे जेतुम सर्वैरपी सुरासुरैह बाहु युद्धे स जेतव्य सुप्लभामहे युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए साधि श्याम इष्टि त्रय इवाग्न मुझ में नीति है भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं अतः जैसे तीन अग्नियाँ यज्ञ की सिद्धि करती है उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे त्रिरा साजने न संदेह यथादमेकेोपयास्यवम्चोभा दर्पि भीमसे ध्रुवमप्योपयाष जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा इसमें संदेह नहीं है अपमान के भय से बड़े युद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल से घमंड में चूर होने से जरा संध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा अलम तस् महा भीमसेनो महाबलह लोकस्य समय निधनाया को यथा जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफी है उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त है यदि मे हृदय वे यदि ते प्रत्यय मयी भीमसेनाजुनो शीघ्रम डांस भूतो प्रयक्ष राजन यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए वै सम्पायनवाच एवम उक्तो भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिर भीमार अर्जुनौ समारोक्य सम्प्रिष्ठ मुखो स्थित वह सम्पायन कहते हैं जन्मेजय भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया युधिष्ठिर वाच अच्युताच्युत माम्रकर्षण पांडवा नाम भवान नाथो भवन तम चाशिताभय युधिष्ठिर बोले अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले सत्यसूलन अच्युत आप ऐसी बात न कहें न कहें आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं रक्षक हैं हम सब लोग आपकी शरण में हैं यथा यथावधि गोविंद सर्व तदुपद्यते नहि तम अग्रतस्ते श्याम ये श्याम लक्ष्मी पराममुखी गोविंद आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है जिनके सम्मुख आते ही नहीं हैं निहत्च जरासंधो मोक्षता महेक्षित राजसूयस्थो निदेशे तव तो षत आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजस्वयज्ञ भी पूरा हो गया क्षिप्रमे ये तत्म समुमपद्य अमत् जगन्नाथ तथा नरोत्तम िभिभवद्दिनाहम जीवी मुत्से धर्म कामरिहि तो रोगातुखि न सौरिण बिना पाथो न सौरी पांडव विनाजेस्त नो लोक कृष्ण योग कृष्ण यो ऋतु में मति जगन्नाथ पुरुषोत्तम आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए जैसे धर्म काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन में से हाथ हो बैठता है उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं है ऐसा मेरा विश्वास है अयम च बलिरा श्रेष्ठ श्रीमान युवाभ्याम सहितो वीर किम नहायसा यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर भीम सेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता सुप्रणय तो बलोघो हे कुरुते कार्यमोत्तम अधम बलम जड़म प्राहु प्रणय तब्यम विचक्षण चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है अन्यथा उस सेना को अंधे और जड़ कर जड़ कहते हैं अतः नेत निपुण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए यथो ही निम्नम भवती नयंति ततो जलम यत छिद्रम ततश्चापी नयनते धीवरा जलम जिधर नीची जमीन होती है उधर ही लोग जल बहा ले जाते हैं जहाँ गड्ढा होता है उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं इसी प्रकार आप लोग भी जैसे कार्य साधन में सुविधा हो वैसा ही करें तस्मा विधानज्ञ पुरुष लोक विश्रुत वैमाश्रि गोविंद जताम कार्य इसीलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं एवं प्रज्ञान क्रियोपाय क्रियोपाएसम पुरस्कुरे सुष्ण कार्या कार्यार्थसिद्धये इसी प्रकार सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि नीति बल प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें एवे श्रेष्ठ यावत्कार सिद्ध है अर्जुन कृष्ण मन्वे तो भीमोन्वे तो धनंजयम नय जयो बलम चिक्रमे विक्रमे में यदि श्रेष्ठ इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है अर्जुन आप कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का नीति विजय और बल तीनों मिलकर मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी वाच वे पाण्डवा चम एव मुक्ता भ्रातरो विपल जस वाष्णे पांडवे यऊच प्रतस्थुर प्रति वैश्व पान जी कहते हैं जन्मे जय युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्रीकृष्ण अर्जुन और भीमसेन मगधराज जरासंध से भिड़ने के लिए उनकी राजधानी की ओर चल दिए वर्चविस्वा वर्चस्वीना ब्राह्मणा स्नातका परिच्छम आच्छाद्य सुक्य मनोजिनिता उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की उस समय हितैषी श्रुहितों ने मनोहर वचनों द्वारा उन सबका अभिनंदन किया अमर सादे तप्ताथम मुख्य तेजस रवि सोमा वपुषा दीप्तमासी तदा वपु हतरे जलासंध दृष्ट्वा भीमपुरो गभ कृष्णो तो युद्धे पाजित तो। जलासंध के प्रतिरोष के कारण वे प्रज्वलिष्य हो रहे थे जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था उस समय सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का स्वरूप अत्यंत उद्भासित हो रहा था एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन दोनों कृष्णों को अर्थात नरनारायण रूप कृष्ण और अर्जुन को भीमसेन को आगे लिए जाते देख युधिष्ठि निश्चय को निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा एसौ हिस्तौ महात्मा सर्वकार्य प्रवर्तिनौ धर्म कामार्थलोकानाम कार्याण प्रवर्तको क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष उन्मेष से लेकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता तथा धर्म काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों को तत्संबन्धी कार्यों में लगाने वाले ईश्वर नारायण है कुभ्य प्रस्थिताध्यन तो कुरम रम्यम पद्मसरोगत्वा कालकूटम अचेत्य ग्डकींत महाशोणम सदाली राथपर्वतक्रमेण्रजंत ते वे तीनों से प्रस्थित हो कुरुजांगल के बीच से होते हुए रमणी पद्म सरोवर पर पहुँचे फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी महासोण सदा नीला एवं एक पर्वत तक प्रदेश की सब नदियों को क्रमश पार करते हुए आगे बढ़ते गए उत्तरीय उत्तीर्यशम दृष्ट्वा पूर्वांश कुशला अतिथ्य जगम्मिथिला पश्यनों विपुला नदी आतिथ्य गंगा शोणं च्रेयस्ते मुखास्त मागदम इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमड़ी सरयू नदी पार करके पूर्वी कौशल प्रदेश में भी पदार्पण किया था कौशल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए गंगा और सोर्ण्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए ते सशत गोधना किरणम अम्बुमत सुभट्टम गोरथम गिरिमा साध्य दागदम पुरम फिर सदा गोधन से भरे पूरे जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरथ पर्वत पर, पर पहुंचकर उन्होंने भगत की राजधानी को देखा ए तेरे महाभारती सभा परमड़ि जरासंध परमि कृष्ण पांडव मागधयात्राया विंशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दरासंधव पर्व में कृष्ण अर्जुन एवं भीमसेन की मगध यात्रा विषय बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ